आनंद की खोज अभ्यास नरंतर्य नरंतर्य का अर्थ है व्यवधान रहित साधना चार दिन ध्यान जब किया फिर एक दो दिन छोड़ दिया उसके बाद चार दिन फिर किया दो दिन नहीं किया इस तरह अभ्यास करने से सांसारिक विषयों में ही सफलता नहीं मिल सकती वृत्ति निरोध की तो बात ही नहीं जब तक सफलता नहीं मिल जाती तब तक प्रयत्न करता रहूँगा इस प्रकार की दृढ़ता रोग पकड़ होनी चाहिए दो दिन एक साधना की उसके बाद दूसरी करने लग गए कुछ दिनों तक उसे करते रहे सफलता नहीं मिली तो उसे छोड़कर किसी तीसरी प्रकार की साधना करने लगे ऐसा भी सफलता नहीं मिल सकती कुआं खोदना हो तो एक ही स्थान पर जब तक पानी न आ जाए खोदना पड़ता है रेत अथवा चट्टान आदि के आने से बार बार स्थान बदलने से काम नहीं चलता उसी प्रकार एक साधना में निरंतर लगे रहना आवश्यक है सत्कार अभ्यास की दृढ़ता के लिए सत्कार सबसे महत्वपूर्ण शर्त है क्या कारण है कि एक साधक सफल होता है दूसरा नहीं न चाहते हुए भी हम आध्यात्मिक साधना में असफल क्यों हो जाते हैं इन महत्वपूर्ण प्रश्नों का उत्तर खोजने पर हम एक या अनेक कारण पाएंगे सर्वप्रथम तो हमारी बुद्धि अनेकाग्र होती है हम कई कार्य एक साथ करना चाहते हैं हमारी अनेक इच्छाएं वासनाएं वे भले ही शुभ क्यों न हो होती है अतः हम अपनी इच्छा शक्ति का समग्र वेग एक दिशा में नहीं लगा पाते द्वितीयतः हम में से अनेकों में स्वयं की सामर्थ्य में विश्वास का अभाव होता है क्या मैं साधना कर सक पाऊँगा कहीं ऐसा तो न हो कि मैं न घर का रहा न घाट का माया मिले न राम कुछ लोगों की स्वयं की कोई स्वतंत्र इच्छा या विचार नहीं होते वे दूसरों के व्यक्तित्व एवं विचारों द्वारा अत्यधिक प्रभावित रहते हैं अतः निर्णय ही नहीं कर पाते कि क्या करें क्या ना करें लक्ष्य के संबंध में स्पष्ट धारणा आवश्यक है और उसी प्रकार साधना पथ का सही निर्धारण भी और सत्कार एक ऐसा गुण है जिसका संबंध इन सभी प्रश्नों से है इन इस शब्द का अर्थ साधना के प्रति अत्यंत आदर किया जा सकता है भाष्यकारों के अनुसार तपस्या श्रद्धा विद्या एवं ब्रह्मचर्य का समावेश सत्कार सत्कार में है साधना का अनुष्ठान तपस्या अर्थात विषय सुख का त्याग तत्वज्ञान श्रद्धा एवं ब्रह्मचर्य के साथ करने से सफलता प्राप्त होती है विद्या का अर्थ है भरी प्रकार से युक्त युक्त रीति से, जैसी साधना प्रणाली है ठीक उसी तरह समझ सीख कर करना